सीताधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुका कृष्ण कि तत्व न जाने शंकर शंकरचार्यवरायण श्रोत्राष्य विदौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुराज मूर्ति भेद विभागिने व्योम पद्प्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शांति शांति, शांति, शांति। अथ ओोडशॉय श्री भगवास अभय सत्संशु ज्ञान योगिदान्च यध्याय आर्जव अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शापैशन मैया भूते स्थल लुक् मार्दवंघी चापल मार्दवं तेज क्षमा धृति शौच तेज क्षमा धृति मद्रोहो नापदी संपदम दैवी भवंति दैवी अभिजात भारत अभिजात भारत दर्पोभिम क्रोधः क्रोध पारुष्यमें क्रोध पारुष्यमें अज्ञानंजात पार्थ संपदरी दैवी संपद विमोक्षा निबंध माशुच संपदी दैवी मासीडविष् पानव दौ भूत सर्गौ लोके उतसरणबुलो केश्वरं दैवा आसुराए वचा दैवा आसुराए वचा दैवो आसुरं आसुरं ृक् आसु पार्थने प्रवृत्तिवृत्ति जानुरासुरा न शौचं न सत्यम तेषु विद्यसत्यमति जगदाईवस्परसूत किम कामहतु एक दृष्टिमस्तभ्यमबुद्धयुग्रकर्माण शयाय जगत तो काम आश्रद पुरं दुष्पुरं मोहां तेषु तीव्रता चिंताम पिमेया कामोपरमा परमा एक निश्चि आशाशतेबद्धा काम क्रोधपरायण ते काम भोगाथ अन्याथसान इदमद मध्य मनोरथ मे भविष्य पुनर्धन अथो मैया हक शत्रुचापरानि ईश्वरोंहम भोगी सिद्धों बलवांसुखी आध्योभि तो मया। यक्षे यक्षे नस्पोस् सदृशो मै ये दाया मोदी चित्त मोहिता अनेकचिभ्रांता मोहजाल प्रसाभ आत्मसंभाविता आत्मसंभाविता सं नरकेश आत्मसंतनमता यजते नाम नाम अहंकारं बलं बंधेना अहंकारं अहंकार बलंग काम क्रोधं चिता नात्मर देहेशु सब्दीस नहं दिशत क्रूरा संसारेषु नाधमा शिता नजक्रमशुभासुरी नासुरी योनिषु ना पन्ना आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म प्राप्त कौंतेय तक यांतम गतिधंगेद्वाराशन आत्मन काम क्रोधस्था लोभस्त तस्मा त्र ये एक विमुक्त कौंतेयुक्त कौंतेय तमद्वा आचरत आत्म शास्त्र शास्त्र कामकारतः यस्त्रज कामकारतः न सिद्धिम्वापनो न सुख न परांगति तस्मा प्रमास्थित ओम शास्त्र विधानुक्त कर्मकर्तृति श्रीमद्भगवद्गी गम्मीद्याजुन संवादे दयास विधा प्रयोग नमः श्रोत्रोध्या हो गया था आह कही गई और में ग्राह कहते हैं त्याज्यम आसुरी आसुरी संपत् कही जाती है जम्भोदर्पोभिम्चमर्पोभि अज्ञान पार्थ संपद्मा जम्भोदर्पोभिम्स क्रोध पारुष्यमेंसुरी गम्भ है गंभी मैं धर्म करता हूँ धर्म धर्म सम्म है धर्म, धर्म अनुष्ठान करते करके उठते हैं गर्व है यहाँ अभिमान के साथ अतिमान पाठे भी है नाते में अतिमान अतिरिक्त में उत्कर्ष हूँ ऐसे संभावना करके गर्व करना क्रोध अतारुष्य कठोर वचन अज्ञान चाभिजात से और अज्ञान अभिवेक ज्ञान निर्म ज्ञान कर्तव्या ब्रह्म ज्ञान इसको आश्चर्य संपर्क अभिजात ये होते है धर्म ध्वज धर्म ध्वज पता का जिसे इस का धर्म में करता हूँ नीचे पढ़ाऊ श्रेष्ठ करने हो अपने को ये बम्ध गर्भो धन सजन आदि निमित्त उत्से का धन है सजन है कुछ ले करके उत्से का अत्यधिक गर्व ठीक है उत्सैको मदो उत्सैक मद का मध अवधीर्ण है तो ये ज्यादा होता है तो महापुरुष का अवधीर्ण तिरस्कार करता है मद अधिक होता है दर्प अधिक दर्प उनसे अवधीरण तिरस्कार और अतिमान का आत्म उत्कृष्टत्व अध्यारोप अतिमान अतिमान का उत्कृष्टत्व का आरोप करना क्रोधस्तु कोपापर पर कोप क्रोध पर्याय वा कोप अपर पर्याय स्वरापकार प्रवृत्ति हेतु को पिक कापकार अपना भी अपकार होता है स्वरापकार प्रवृति का अधिक क्रोध पर कोई अपनी वस्तु को भी कर तोड़ देते और दूसरे को कष्ट देते वीचाताप करते तो नेत्रादिविकार लिंग क्रोध अधिक होने पर नेत्रादिंग विकार के लाल हो जाएगा लग गया चिन्ह है अंतकर्ण वृत्ति जिसे क्रोध है अंतकर्ण की वृत्ति है बाहर लिंग से ज्ञात होता है भाष्य में पारुष्य में व पारुष्य बचा पारुष्य ही पुरुष वचन कठोर वचन परुष्य क्या है निष्ठुर प्रत्यक्ष रुक्ष भाव प्रत्यक्ष कठोर वतन है कस्य भाव पारुष्य पुरुष से भाव पारुष्य उसका उदाहरण देते भाष्य में यथा कानम चुष्ण कोई कारण है उसके तो बड़ा सुंदर चक्षुष वाला है विरूपम रूपवान विरूप बड़े बहुत रूपवान सुंदर है ये कठोर वचन हिना अभिजानम उत्तम अभिजान अभिजान जाति बड़े, उसे जाती है। तो से बड़े उत्तर जाति बड़े कुछ उत्पन्न ऐसे अज्ञान अज्ञान अभीवेक ज्ञान भ्रांति ज्ञान मिथ्या प्रत्यय मिथ्या प्रत्येक किस्में कर्तव्य अकर्तवादी विषय विषय कर्तव्य अकर्तव्य विषय में धर्म जान यजात आसुरी संपत्ति असुराण समय आशुरी आसुरी संपत्ति को अभिल करके उद्देश्य करके जो जन्म होते हैं ये सब धर्म पूर्ण होते हैं गंधादी अज्ञाता पूर्वश्लोक से होते हैं ऐसे सवाल था आधा हो संपदो हो कार्य मुख्य दैवी संपद और आसूरी संपद दो उसका कार्य फल करते कार्य में कहा तो फल विभाग अलग अलग फल देवी संपद विमोक्षा संपदं दैवी संपदं संपदं दैवी दैवी दैवी नी जायूमता दैवी संपद विमोक्षाय जो दैवी संपद कही गई है के संसार बंधन के लिए आसुरी निबंधाए मतलब ऐसा कहने पर अर्जुन की क्षमता है नहीं कैसा हूँ दैवी संपद वाला हैं, है या आसुरी संपद वाला हूँ तो भगवान कहते महासूच हो दैवी संपदम अभिजाकोषी है दैवी संपद को तो अभिलषी करके तुम जन्म हो दैवी संपद वाले हो महासूच न सोचिए भाग्य धातु के धातु हो तो सुचोहा पुट तो तो नहीं बनेगा सोचो बन जाएगा से अंग होगा लुंगड़ का तो अंग उनसे गीत से गुण नहीं मा सोच धातु न माने का अर्थ तो आप पुत्र भाग अर्थ है तो शो तो का अर्थ भी हो जाए ईसुचीर धातु है भाष्य में दैवी संपद या मुख्षय। मुख्षय के लिए संसार बंधन निबंधा बंधे सदर्शन आसुरी संपत्त उसके लिए आसुरी संपद मत अभिप्रेता तथा राक्षस राक्षना ठीक है न आसुरी ती उपलक्षण है निबंधा आसुरी मत श्लोक में उपलक्षण है राक्षसै दृष्ट उसको भी लेना दोनों इसलिए भगवान भक्त करने तथा राख्य फल विभाग संपद एवं उसे प्रतीत अर्जुन से अभिप्राय भागवत बचन में संपदोर एवं फल विभाग उसे दोनों संपद के फल विभाग इसे कहने पर अर्जुनस्य अभिप्रायं अभिप्राय अर्जुन के अभिप्राय को जान करके भगवान का वचन अर्जुन का अभिप्राय मैं कैसा में संपद मेरे में है संपद है त्र अर्जुन अंतर्गत अर्जुन के अंतर्गत अभिप्राय कि आसमोचनालक्ष विचार कर अर्जुन इसे लक्ष्य करके आगे माश सोशी संपदम दवीम अभी जात दैवी संपद अभिजात दैवी संपदम अभिजात का अभिलक्ष जातक दैवी संपद वाले दैवी संपद तो उद्देश्य करके जन्म हो अगे दैवी संपदने से विमुख भावी कल्याण स्वमति भावी कल्याण स्वभावी कल्याण तुम्हारा कल्याण होने वाला है अर्थात दैवी संपद वाले हे पांडव संबोधन किसान त्र अभिजा हेतु कदंडव उच्चकूल जमे हे पांडव पांडव अगरे अभियात अभिजात अभिनक्षत निर्दयाना रक्षता सम्पत्ति राक्षस की संपत्ति है निर्दय क्रूर स्वभाव सह लोक का वो संपत्ति क्यों नहीं कहेगी इतिहास आस्तुआं अंतर्भास आस्पति में ही राक्षस राक्ष संपत्ति में अंतर्भूता है इस भवान व भूत सर्गो लोके दैव आसुर एव आसुर एव दश प्रोक्तरशक्त आसुरम पार्थमेस्व आसुविस्तर अस्मिन लोके, लोके में भूतों का सर्ग प्राणी का सर्ग दो प्रकार तो है दैव और आश्रम दैव विस्तार दैव संपत्त पहले कही अभिधि इत्यादि आश्रम में पार्ट मेरे वतन से संकल्प विस्तार के तहत दौयो धा दौ दि संख्याख्या भूतसर्गो भूता, भूता मनुष्य मनुष्य के लिए तुपक्षि के विचार में सर्ग सृष्टि भूतसर्गो सृष्टि युद्ध सर्गो सृष्टि का विषय युद्ध कर्म सर्ग भूतानेज्यमान मनुष्य सृष्टिभूत दैवाशंप्ता है कोई दैवसंपत्ति कोई आसुसंपत्ति भूताध्ये मानस्य उदृतब्राह्मण अवधर द्व प्रकार मन से प्रमाण उदगित ब्राह्मण का दयाजा दैवास्था प्रजापति के प्राजप्त दो सूचना का लोके सामेदा संभवादूताशंका दोस अति मनुष्य होते भूतसौ मनुष्य दौपकारिस्त वा तैविध्योपत्तिपकारिवत भूत सर्ग दो कौन ये प्रकृत एवं जो कह गए दैव असुर पहले कहोगे फिर अनुवाद क्यों करते उसका प्रयोजन कहते है दैव विस्तर और आसुर कहते दैव भूत सर्गो दैव भूत सर्ग कहा गया कहा गया अभय सत्त संस्थित इत्यादि प्रोक्त प्रोत्साह नूतसर्ग विस्तर से ही कहा गया है परिवर्जन के लिए नैका वचनास विस्तार पूर्व को सुन और तो सुनकर के निश्चय करो अवधारे निश्चय पूर्व करना था आध्याय परिश्रमा आसूरी संपत्ति प्राणी विशेषण प्रदर्श्यते आ अध्याय समाप्ति पर समाप्ति या अध्याय समाप्ति तक ठोल से अध्याय समाप्ति तक आसपद प्राणियों के विशेषण रूप से प्रदर्श्यते दिखाई जाती है कारण क्या है टीका अभ्यास नसुर संपद दर्शन अयुतम ये पूरा अध्यास का असुर संपद दिखाना अयुतम त्या त्याज्य उसको तो त्याग करना है उसको कहना क्या जरूरत है पंख फा, प्रक्षा न्याय बता रहा पंख लगाना फिर धोना प्रक्षाणन आदि है पंक्त से दुरा दस प्रश्न इसे लगा करके धोने की अभ्यास पता ही नहीं करो आसुर संपद को सुनना ग्रहण करना फिर उसको त्याग करना उसके अभ्यास को कहे ही नहीं आशंका आशंका कौन से कहते है आशुरी संपत्ति सुनने से नहीं असुरपत्ति पहले से है उसको समझ करके त्याग करना नहीं की सुनने से ही संपत्ति हो ना प्रत्यक्षीकरण कर लेना अपने में आसूर संपद क्या है उसको तो तो प्रत्यक्ष करने से खत्य से क्या परिवर्जन करता है प्रत्यक्ष होने पर इसका परिवर्तन हो सकता है नहीं तो अपने में आसूर संपद है और मान लिया के मित्र दैवी संपद वाला हूं त्यागी नहीं कर सकता है इसलिए आसूर संपद स्पष्ट अलग अलग जानने पर अपने में क्या क्या है उसका प्रत्यक्ष होने से परिवर्तन किया जा सकता है वर्जन्याम संपद वर्जनियासुरी सपति वर्जन आसुरी सपति प्रवृत्तिवृत्ति जानन विदुरासुरासुरा न शौच ना चाचारोचार न सकु निव्तिंच निव्तिंच विद्यारेरा न न आशुरा हा जना प्रवृत्ति निवृत्ति नसुर संपद वाले मनुष्य प्रवृत्ति निवृत्ति पुरुषार्थ के लिए किसने प्रवृत्ति होना चाहिए जो पुरुषार्थ साधन यह है यह पुरुषार्थ साधन है तो निवृत्त होना चाहिए इसको तो ठीक ठीक नहीं जानते चाहिए और न शौचम न पीछे आचार न सत्यम तेव्य थे शौच शुद्धि आचरण आचारहीनि शास्त्रीय शिष्टाचार पालन करना चाहिए आचारहीन वेद जन्य ज्ञान उसको नहीं होता न सत्यम सत्य भाषण में आत्म संपद्ध वाले में नहीं है प्रवृत्ति प्रवर्तन यस्मिन पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति साधन करना है उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए उसको ठीक नहीं जानते तब विपरीता पुरुषार्थ साधन नहीं जो अनर्थ साधन है उसको भी ठीक नहीं जानते जिसमें अनर्थ है तो निवर्तितिवृत्ति अनर्थक हेतु हिंसा मिथ्यार्सना उससे निवृत्ति होनी चाहिए किन्दु जन आचरा निक न जानते जानते नहीं न केवल प्रभुति नवल प्रभु नहीं जानते ये बात नहीं न शौच न पिता आचार और न आचार तत्य ये नहीं ये होना चाहिए शौच संतोष शिष्टाचार पालन सत्यवाचन भाषण ये साधन है दैवी संपद ये नहीं है संपद वाले ठीक है ताँ विता प्रवृत्ति न जानते निषेधा के नीति विही प्रवृत्ति को नहीं जानते निषेधकर्म भी नहीं जानते आशुसंपदे न शौचमुतात्पर्य न सत्यम ना, ना, ना चाचारो न सत्यम तेज विद्य है पूर्वा इतराध का तात्पर्य करते अशौच चा, अनाचार मायावन अन्तवादीनों आचुरा आश्र अशौच शौच नहीं आचार नहीं शिष्टाचार शास्त्रीय आचार पालन नहीं परमाया वाले कपटासन अन्तवादी नीथ राशन करने वाला ठीक है आचार्य दिया आचार्य का अंतर्भूत शौच और सत्य भी आगे आचार्य पालन करने से शिष्टाचार शास्त्रीय आचार्य से शौच संतोष भी के, के अंतर्भूत है तो आचार्य कह देने से शौच सत्य भी प्राप्त हो जाएगा ग्रहण हो जाएगा फिर भी उसको अलग से कहते ब्राह्मण परिव्राज का न्याय ना पृथक उपादान तो ब्राह्मण ही संयासी होते हैं इस अभिप्राय से परिव्राज को कह दिया तो ब्राह्मण ग्रहण हो गए फिर भी कहते हैं ब्राह्मण परिव्राजक है विशेष कथन करने के लिए ब्राह्मण परिभाजक जैसे कहा जाता है ब्राह्मण अलग से कहते हैं ठीक इसी प्रकार आचार्य शौच संत सत्य ग्रहण हो सकता है फिर शौच सत्य को अलग करना अधिक साधन शौच अवश्य सत्य आगत सही जान कथमी असुराण जान विशेषणा सही असुरसंपद बाध्य मन से अन्न विशेषण किंच अपरस्परसंभूतं असत्यमेति जगदाणीश्वर जगदाणी अपरस्पर संभूत अपरस्परसंभूतं कामु काम का वो तो अपने को जैसे मिथ्या भाषण करते जो कुछ कहते और तो कुछ मिथ्या भाषण करते तो ये सारे जगत है सारे साथ असत्य है ऐसा करते अप्रतिष्ठम इसकी कोई प्रतिष्ठा कोई नहीं स्थिति कुछ नहीं अप्रतिष्ठा तो नहीं धर्म अधर्मा आदि से जगत बनाए इसे कुछ अप्रतिष्ठा है नहीं सब जुटे है धर्म अधर्म साथ नहीं जानते जगत अनिश्चर माहौल और जगत का तो अनिश्वर कोई ईश्वर जगत बनाने वाला वो नहीं क्या प्रमाण है खाली ऐसी कल्पना ऐसे और अपरस्पर संभवतम जगत की उत्पत्ति कैसे हो कार्य हो तो कारण चाहिए, चाहिए। कारण ही क्या है स्त्री पुरुष का संबंध से जन्म होते हैं कि मन्य तो काम हेतु तो कम काम हेतु के स्वरूप अन्य क्या कारण कुछ नहीं ऐसे जन्म जन्म होते हैं कोई धर्म आज बनना न ना कोई शास्त्र में प्रमाण ऐसा कहते आसुर संपत्ति बने संपद अनुसार शास्त्र में प्राण्यबुद्धि होती आश्रसपद अनुसारण्यबुद्धि होती है शब्दास्त्रीय मग में दसत्यम यहां व्यय अमृत प्राया कथेद जगत सर्वत्य में अमृतपाय सारा जगत सारा शास्त्र सारा सूची अण अतिष्ठ नास्त्य धर्माधर्म प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है धर्माधर्म एक है ही नहीं धर्माधरम क्या है परिकल्पना कर करते ही कही अथवा प्रतिष्ठा में आश्रा जाना जगत दरा और अनिश्चरण और जगत तो अनिश्चर कहते न धर्मा धर्मा सा तो धर्माधर्म सभ्यक्षी सा ईश्वर विद्यते इत तो अनिश्चर जबदार धर्म अधर्म की अपेक्षा करके शासन करने वाला ईश्वर कोई है ये नहीं इसलिए अनिश्चर जगत कहते थे आहुरी से पूर्वण संबंध नीदे कहते शास्त्रीकम्यम अदृष्ट नि प्रकृति आत्मक ब्रम्हण रही जगदिष्य चेत कथं तदुत्पत्ति शास्त्री गम्य हे अदृष्ट धर्म तो शास्त्र प्रमाण जल्पना करके ननुम तो नहीं हाँ तो अनुमान करेंगे शास्त्र प्रमाण मन्य पर फल को देकर के ये पुण्यवान है ये कहे शास्त्र प्रमाण को नहीं मानकर केवल अनुमान से नहीं शास्त्र प्रमाण ही केवल अध्यय के लिए उसको निमित्त करके प्रकृति अधिष्ठाता आत्मा के न ब्रह्म प्रकृति के अधिष्ठा का माया का अधिष्ठान ब्रह्म है ऐसे परमात्मा है माया ईश्वर वो यदि रहितम जगत ईश्वर ब्रह्म से रहित जगत है तो कथम तदुस्पत्ति से जगत की उत्पत्ति कैसे होगी कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी जगह के कहता ईश्वर नहीं तो ऐसा संकट से कहते कि अपरस्पर संभूत अपरस्पर समय काम प्रयुत हो स्त्री पुरुष हो अन्य जगत सर्वण सम्भूत काम से प्रेत होकर स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध हुआ उसे जगत स्त्रोत्रणी उत्पन्न होते हैं कि मनत काम हेतुकम काम हेतुकमे काम हेतुकम काम हेतु उससे अन्य नहीं कि मनत जगत का कारण अव जगत का कारण क्या होगा मन्यत इत्यादिर किमनतराक्ष आक्षण का कोई काम काम एव इति लोकायति चार मते प्रत्यक्ष जो दिखता है प्रमाण ईश्वर आदि प्रत्यक्ष का दिशा नहीं तो की बस भूत तो मानते हैं पृथ्वी जलतेज वाली चार भूत मानते हैं आकाश भी नहीं मानते तो सही जगह तो बनता है कोई तो अलग धर्माधर्म आदि नहीं है इसे इस आश्र संपद वाले करते हैं जथौर दृष्टि ब्रह्म दृष्टि इसका ये जो दृष्टि है लोकायति दृष्टि है इसे ब्रह्म दृष्टि है इसे इष्ट है इसे मानना चाहिए इस संक्रांति कहते एक दृष्टिवस्तभ्य नष्टुय नष्टुय प्रभव क्षा जगत जगत दृष्टिवश्रभ्य नष्टुद्धय प्रभव क्षा जगत अल्पबुद्धे अल्पबुद्ध नष्ट एक दृष्टि जगतोहित उगत अहिता अल्पबुद्धि वाले प्रभव नष्टे ना प्राप्त होने वाले नीचगति प्राप्त होने वाले एस को आश्रय करके उग्रकर्माण उग्रकर्म क्रूर कर्म वाले जगत अच्छा छाया जगत अहिता अहित जग तो होते एताम एक दृष्टि अवस्तभ्य का आसम का नष्ट स्वभाव अर्थात विभक्त परलोक साधना परलोक साधन का नहीं तो नष्ट होते नीचेगति को प्राप्त करते अल्पबुद्धयो अल्पबुद्धि अल्पबुद्धि क्योंकि विषय विषय अल्पाव बुद्धि का अपबुदे का अल्पस अल्पबुद्धयो विषय विषया अल्पा एवं विषय को रूप को विषय करने वाले बुद्धि जिनकी वो अल्पबुद्धि बाकी रूपरसादी को विषय करने वाले बुद्धि उनके पशु विषय विषय या बुद्धिया बुद्धि विषय विषय विषय को विषय करने वाले बुद्धि यही अल्पबुद्धि ये अल्पबुद्ध है उग्र उद्भवंधी प्रभव उद्भवंत उग्र कर्मा क्रूर कर्म वाले हिंसात्मका हिंसा करने वाले क्षया जगत प्रभव जगत के केय के लिए अधर्म पाप करते जगत का होता जगत तो अहिता जगत की शत्रु रागुपदिष्टाएता लोकायति दृष्टिवल से लोकायतिक दृष्टि जगत जगत अन इत्यादि अस्थम नष्ट स्वभाव नष्ट आत्मा का तो नष्ट स्वभाव नष्ट स्वभाव क्या है पर साधन भ्रष्ट हो जाता है पर लोग क्यों कही दुष्ट मात्र उद्देश्य में प्रभुत्म जो प्रत्यक्ष दिखता है उसका उद्देश्य के प्रभुत्व ये विषय बुद्धि आगे विचार हानि लाभ भविष्य क्या है शास्त्र प्रमाण तो निरपेक्ष जैसे पशु कुछ देखते खाद्य है खाना है कोई ग्रहण करना इतना ही है इनका अलग धर्म अधर्म भविष्य पुनर्जन्म तो आगे जन्म ये विचार कुछ नहीं ऐसे अल्पबुद्धि वाले विषय को बंद करते आगे पीछे कुछ विचार नहीं यही अल्पबुद्धि वाले जगत है प्राणी जाता से जगत की क्षय आगत प्राणी क्षय जबकि क्षय के लिए तो होते है ृष्टिम तह दुराचाराशुरा प्रकारातरे दुराचार दुष्ट आचार ये दुराचारा जोष विविताचार शास्त्र विविधाचरण वाले आसुरान असुर संपद वाले अन्य प्रकार कथ काम मितुष का दुष्पूर दम्भमानद्यता मोहादृत सद्ग्रहा्रता मदान्यता मोहा प्रवर्तन्ते दुभाग्रहा काम है दुष्पुर दुखे न पूरा ये पूरा नहीं होता इच्छा का इच्छा की का है पूर्ति भी नहीं होती किसी इच्छा करते हैं वो समाप्त नहीं होता है अगे बढ़ती है दुष्क काम आश्चित एक दुष्कर काम का आश्रय करके दम्भ मान मदान दम्भ धर्मधर्यत मान मद से युक्त होकर के असतग्रहान मोहाद गृहित अविवेक से ग्रह को ग्रहण करे असद ग्रहण अशास्त्रीय निश्चय को कर, ग्रहण करे शास्त्र विरोध को यही है उचित यही निश्चय का निश्चय करके अस्य व्रता असुचि में व्रता नहीं उनके व्रत संकल्प अपवित्र अशास्त्रीय वह करके प्रवृत्व होते शास्त्र विरुद्ध मार्ग में काम का तो इच्छा विशेषम आती है काम इच्छा अवस्थ है दुष्कुरम दुष्कुरम का असत्य पूरा इच्छा का पूरा नहीं होता है इच्छा की निवृत्ति होगी विषय प्राप्त करके इच्छा के निवृत्त इच्छा बढ़ती है दम्भ मान मदान्वित दम्भस मनस्य मदस् दम्भ मान मदा तेरता अन्यता दम्भ मान से करके मोहा का अभिवेका गृहित का सुय ग्रहण करके किसको असत ग्रहण असत ग्रहण का तो अशुभ निश्चयन अशुभ निश्चय को ग्रहण करके प्रवर्तनते लोके कौ तो होते हैं असुचीन व्रता इनका व्रत संकल्प तो तो भी अपवित्र है, था स्त्री एक पवित्र से ठीक है तहत अन्य प्रकार की व्यक्ति कथम करते आगे कियांता कामोपरमा का निश्चिता परमा निश्चि प्रलयावधित निश्चिता, निश्चिता कामोपभोग परम का तो मरण पर्यत अपम चिंताम उपासीता चिंता है जिसका परिमाण निश्चय नहीं होगा ऐसी चिंता करते रहते भोग प्राप्त करने के लिए कामोपभोग पर परमा कामोपभोगे पर कामोपभोग परम पर ये काम काम्य वस्तु का भोग ही सब कुछ है और कुछ नहीं खाली खाना पीना वही मौजूद जैसे असुर अच्छे से एक निश्चित है यही सब कुछ है और कुछ नहीं पुरुषार्थ जितने भोग करो ऋणम कृपा घतम जैसे खाओ प्यो मौज करो और कुछ नहीं ये असुर संपत्ति वाले क्या निश्चय चिंता अपरिमे अपरिमेय क्या न परिमात्म शक्य से अत्या चिंताया चिंता कितने है उसका परिमाण निश्चय नहीं कर सकते चिंता करते करते कितनी चिंता करते है? तो समाप्त तो नहीं होता सा परिमेयाम अपरिमेय चिंताम उपासिता कब तक प्रलया मरणानताम उपासिता मरने तक तो चिंता समाप्त नहीं होती वृद्ध चिंता अधिक होती है। वृद्धस्ताविंता पारे ब्रमणे न कॉपी लगभग वृद्धों ने चिंता है। सदा चिंता चिंतापर चिंता पर, करते चिंता बहुत तो कामोपभगपरम काम्यंती काम कर्मे शब्दी से तदुपभगक विषय भोग ही सब कुकुचे अयमे परम पुरुषार्थ यही सब उद्मा जितने भोग प्राप्त करते है दो खुद या काम तो भगवत यही परम प्रसा होते और कुछ नहीं। नीचे आगे पुनर्जन्म पुण्य पाप नरक ये कुछ नहीं जानते तो जो भोग करते तो निश्चिता। निश्चिता है वही सब उत एवं निश्चिता एतावत इतनी यही निश्चित है ऐसे करके प्रवृत्त होते है टीका में चिंता आत्मीय योगक्ष आलोचनात्मिका किस विषय चिंता है अपना योग ये, ये कुछ प्राप्त हो ये प्राप्त हो और कैसे प्राप्त हो और कैसे प्राप्त हो जो प्राप्त हो गया इसे हमेशा बना रहे योग और क्षम उसके उपाय को आलोचना करते कैसे जो है कैसे बना रहे और जो कुछ अप्राप्त हो कैसे प्राप्त हो यही विचार करते हैं वो, वो मिल जाए वो मिल जाए भोग करने के लिए जितने भोग कर सके और कुछ भोग्य वस्ते रह गया वो मिल जाए समाप्त नहीं होती चिंता अपरिमय विषय स्वागत विषय उसका अपरिमय विषय होने से चिंता अपरिमय परिमात्मश्य परिमाणा निश्चय ही कर सकते निश्चय बहुत ही आशीत समय इसमोपरम अयनम सुख से ही एक साधन है एवत पारिकोक में सुख ही भोग करना है अब परलोक में कोई कुछ नहीं नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति ना सुख में कोई ना सुख है न परलोक में कोई सुख नहीं जितने सुख भोग करना है ये निश्चय बवदी तो ता निश्चिता आसुरान पुनर्समस्ट वासुर संपद वाले को फिर करते बश स आशाशते काम क्रोधपरायण काम क्रोध परायण इन काम भोगाथ इनते काम भोगाथ मन यायेनाथ संचयान मननाथ संचया आशाशते काम क्रोधपरायणते काम भोगाथ मननाथ संचयान आशा आशापाशत आशारूप पाशबंधन एक शत एक शत आशा आशापाश बंधन से बद्धे काम क्रोधपरायण तो आशा कर्म से काम परिचापन हेतु तो क्रोध यही वही य साधन काम क्रोध करम भोगाथ नर्थसंचयान इन काम भोग करने कर अर्थ संचय करने के लिए चेष्टा करते अन्याय वह जो कुछ भोग करने के जो प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें न्याय ऐसे नहीं तो अन्याय से किसी प्रकार मिले चेष्ट करते हैं आशा पास तथी आशा एवं पाशा सत आशा पाश तरह बदा आशा पास ही पास बंधन है ऐसे बहुत आशा से बंधन नियंत्रित होकर के संतव सर्वत्र आकृष्य माना जिसे कोई बांध करके रखा जाएगा कर वहां जाना पड़ेगा इस बार सर्वस सूची जाते हैं काम क्रोध परायण काम क्रोध परम अयनम पराशाण यही पराश है काम विषय करना क्रोध इसके द्वारा ही चेष्टा करते काम क्रोध पराण यह काम भोग काम भोग प्रयोजन है साम्य वक्त भोग करने के लिए प्रवृत्व होते हैं कुछ करते है तो भोग के लिए न तो धर्म आर्थन कुछ धर्म करने के लिए आगे के लिए परोपकार ये नहीं अपने भोग करने के लिए प्रवित हैं अन्यायन अर्थ संचयन अर्थ प्रसान अर्थ इकट्ठित तो करते हैं भोग करने के लिए अन्यायन अन्याय क्या परस्व अपहरण आदि पर धन को लेगा परस्व अपहरण आदि के दर्जित निशिध कर्म करके इकट्ठी करते, हैं। करते हैं। है धन आदि ग्रहण करते है टीका में असक्योपाथ विषया अनावगत का प्रार्थना आशा क्या है असत्योपाथ विषय अशत्य उपाय यश्य अर्थक्य अतः अशक्य उपाय ये समर्थन हमसे अर्था अशक्य उपाय जिस विषय का उपाय अशक्य हो चाहे चाहते उपाय संभव नहीं इसको प्राप्त नहीं हो सकता फिर भी आशा करते अशत्य उपाय अर्थ राजा के पास सौ संपत्ति राज्य है तो प्राप्त होकर हमको भी मिल जाए राजा की रानी राजकन्यादी वो भी मिल जाए और चिंतन करेंगे के लिए जिसका उपाय अशक्य मृत्यु दंड हो सकता तो है फिर भी आशा करने वाले करते हैं अशक्य उपाय अशक्य उपाय अशक्य उसे विषय जिस अर्थ का को विषय करने वाले इच्छा है प्रार्थना है आशा अशक्य उपाय अर्थ से उपाय अशक्य उपाय से अर्थस्त अशत्य उपायर्थ अशक्योपय यहाँ विषय है आशा है सा आशा अशक् विषय जिस अर्थ का उपाय अशक्य ही इस अर्थ को विषय करने वाले जिस विषय का उपाय संभव नहीं ऐसे अर्थ को विषय करने वाले जो इच्छा है वो आशा है दूसरा अनावगत उपाय अर्थ विषय जिसका उपाय अनावगत अज्ञात है कोई अर्थ विषय है जिसका उपाय ज्ञात नहीं किस प्रकार प्राप्त होगा उपाय ज्ञात नहीं फिर भी चाहते वो मिल जाए अनावगत उपाय यथस्तो अर्थ अनावगतपाय अनावगत अर्थस्थ अनावगत अनावगत विषय यहाय सा अनावगत अर्थात जिस विषय के उपाय अशक्य है अथवा अज्ञात है उस अर्थ को विषय करने वाले जो इच्छा है उसका नाम आशा वही आशाता बंधन जैसे तेसान, तासान बद्धा ऐसे बंधन श्रेय से हटा करके इधर उधर ले जाते आशा पात्र इत आशा पाता काम भोगाथ मेनाथ संया मित्र रुण षो भगद यमा सन्न इंदो बृहस्पति शो विष्ण गुप्रण नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाये स्वे प्रत्यक्ष ब्रह्माशि